वह सड़ेगा और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी अतः यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की, की चेष्टा करे यदि वह ऐसा करती है तभी वह ब्राह्मण है और जब तक ऐसा करती है तभी तक वह ब्राह्मण है अगर वह धन के चक्कर में पड़ी रहती है तो वह ब्राह्मण नहीं है इधर तुम्हें भी उचित है कि यथार्थ ब्राह्मणों की ही सहायता करो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 अवनत हो गए और हमारा पहला कार्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के बटोरे ही धर्मरूपी अमोल रत्न दिन तह खानों में छिपे हुए हैं उन्हें तोड़कर बाहर निकालें और उन्हें सबको दें यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा बंगाल में एक पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे सांप ने काटा हो यदि वह खुद अपना विष खींच ले तो आदमी जरूर बच जाता है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 क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे और दूसरों ने तुमसे बढ़कर मस्तिष्क वीर्य साहस और क्रिया शक्ति का परिचय दिया इस पर अब चिढ़ा क्यों रहे हो चिढ़ क्यों रहे हो समाचार पत्रों से इस सच व्यर्थवाद विवादों और झगड़ों में शक्ति छय न करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रह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 क्योंकि प्राचीन काल से एक मन होने के कारण ही देवताओं ने बलि पाई है सम्वम समवदध्वम सं वो मनासी जानताम देवाभागम यथापूर्वे संजनाना उपासते देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गए कि वे एक थे एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है और यदि तुम आर्य और द्रविण ब्राह्मण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 इसलिए ये सब मतभेद के झगड़े एकदम बंद हो जाने चाहिए इसके सिवा हमारे भीतर एक और बड़ा भारी दोष है महिलाएं मुझे क्षमा करेंगी पर असल बात यह है कि सो सदियों के ग़ुलामी करते करते हम औरतों के राष्ट्र के समान बन गए हैं चाहे इस देश में हो या किसी अन्य देश में कहीं भी तुम तीन स्त्रियों को शायद ही कभी एक साथ पाँच मिनट से अधिक देर तक झगड़ा किए बिना देख पाओगे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 यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है तो सब मिलकर फौरन उसकी खड़ी आलोचना करना शुरू कर देते हैं उसकी खिल्लियाँ उड़ाने लग जाती हैं और अंत में उसे नेतृत्व से हटाकर उसे बैठा कर ही दम लेते हैं यदि कोई पुरुष आता है और उनके साथ जरा सख्त बर्ताव करता है और बीच बीच में ढांट फटकार सुना देता है तो बस वे ठीक हो जाती हैं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 तो हम बड़ी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जाएंगे हम लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं क्या ऐसी बात नहीं है और कहीं ग़ुलाम स्वामी बन सकता है इसलिए यह गुलामी वृत्ति छोड़ दो आगामी पचास वर्ष के लिए यह जन जन्मभूमि भारत वर्ष ही हमारी आराध्या देवी बन जाए तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है अपना सारा ध्यान इसी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 नाक दबाकर सांस चढ़ाओ उतारोगे क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि ऋषि लोग तुम्हारे तीन बार नाक फड़फड़ाने और सांस चढ़ाने से हवा में उड़ते हुए चले आएंगे क्या इसे इतने तुमने कोई हँसी मजाक मान लिया है ये सब विचार वाहियात हैं हमें जिसकी आवश्यकता है वह चित्त शुद्धि हृदय का पावित्र और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 तक्षुषा श्रीमदभागवत ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी परस्पर द्वेष करने और झगड़ने के बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए यह ईर्ष्याष और कला अत्यंत भयावह कर्म है इसका फल हम भोग रहे हैं फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती